पातंज योग प्रदी षड्दर्शन सबन्वय सर्वूतस्थमाता सर्व चात्म ईक्षते योग युक्ता समदर्शन आत्म पम्बेन सर्व समं पश्य योर्जुन सुखम वा यदिवा दुखम स योगी परमो मत अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है हे अर्जुन जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है यदि यह कहा जाए कि समान रूपता है तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती तो उसका समाधान इस प्रकार है नांधा अंधों के न देखने से नक्षुष को अनुपलब्धि नहीं होती ऐसा नहीं अर्थात यदि विवेक चक्षुहीन अविवेकियों को पुरुषों की समान रूपता नहीं दिखती है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेक की आंखों वाले समाखों को भी समान रूपता की उपलब्धि न हो गीता अध्याय 18 में इस ज्ञान के सात्विक राजसी और तामसी तीन भेद दिखिलाएँ हैं यथा यहाँ ज्ञान कर्मचर्ता चिध्वगुणभेदत प्रोच्यते गुणसख्या यहां ये वस्त्रणुताभूतेषु येक भाव्ययीक्षते अविभक्त विभक्सु तज्ञानृद्धि सात्विक पृथक् नाभा वेत्ति भूतेषु सु तज्ञानमजसम यू कृष्णवदे